ब्रह्म गुरोर्विष्णु गुरुर्देव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक आत्मबोध के सत्ताईस्वे श्लोको विचार किया इसमें यह बता दिया रश्य का यथार्थ तो ज्ञान ना होने से भ्रांति के कारण सर्प मानता है और उसके बाद वो भयभीत होता है वैसा ही जीव अर्थात अब आत्मा को जीव मानकर अज्ञानी पुरुष भयभीत होता है ये बता दिया और यथार्थता जानने के बाद ये भया निवृत्त होता है ये निरूपण हुआ आगे जो 28वें श्लोक में ये बताने जा रहे आत्मा प्रकाशक है और घटपटा आदि सब जड़ पदार्थ है जड बुद्धि मन आदि आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते ये बताने जा रहे अग्रिम अठाईसवी श्लोक में आत्मा भाषको बुद्ध्यादीन इंद्रिया चीपो घटादिवत्वात्मा जडते नैर्नावभाष्यते जैसे घटादिवत्त जैसे घटादि का प्रकाशक दीपो दीपक तो दीपक घटादियों को प्रकाशित करता है अर्थात दीपक के द्वारा घटादी प्रकाशित होते हैं किंतु दीपक घटादि से प्रकाशित नहीं हो सकता है क्योंकि वो प्रकाश्य है वैसा ही आत्मा बुद्धि इंद्रियादि को अकेला ही प्रकाशित करता है तो स्वात्मा जडे ते नाष्यते जड़े ही तई ऐसा है। जड़े ही तईर ना वाष्यते तई जड़ेर वो जो आत्मा है उन जड़ बुद्धिदियों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है किन्तु आत्मा के द्वारा वे जड़ पदार्थ प्रकाशित होते हैं इसलिए आत्मा प्रकाशक है बाकी सारा प्रकाश है वो आत्मा हमारा स्वरूप है तो यहाँ भाव तात्पर्य ये है जैसा प्राचीन काल में डिब्री होती थी चिमनी उसमें तेल डालते थे चिमनी तेल उसके बाद बत्ती को दीपक नहीं कहते है चिमनी भी है तेल भी है बत्ती भी है इतने मात्र से दीपक नहीं कहते किंतु इनमें अग्नि का संयोग होने पर जो प्रकाश होता है तभी उसको दीपक कहते हैं इसलिए कहते है, दीपक जलाओ क्यों बोल रहे है? तेल वाले भी है चिमनी भी है बत्ती भी है दीपक बुझ गया इसका मतलब अग्नि का संयोग होने से उसको दीपक कहा जाता है उसे पहले दीपक नहीं कहा जाता वह दीपक तेजस होने के कारण स्वयं प्रकाश है ठीक है हाँ स्वयं प्रकाश का मतलब अपेक्षकृत मूलतः स्वयं प्रकाश तो आत्मा है तमेवा भांतम अनुभाति सर्व बोल रहे तो आत्मा है स्वयं प्रकाश है बाकी तो प्रकाश पहले भी मैंने बताया था ये सब जड़ है जड़ दो होता है ये जड़ अप्रकाशक जड़ प्रकाशक घटपटादी जड़ प्रकाशक है अग्नि सूर्य ये जड़ प्रकाशक है उसको लेके स्वयं प्रकाश अब एक शब्द, इसके विपरीत घटादि पार्थिव पदार्थ है वह प्रकाशमान वस्तु है प्रकाश है प्रकाशक नहीं स्वयं प्रकाश दीपक अपने सन्निधि में अपने समीप में जो भी वस्तु है घटादि है उनको प्रकाश करता है किंतु घटादि से प्रकाशित नहीं होता है घटादि उस दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकता है ऐसे ही जड़ प्रकृति के परिणाम बुद्धि क्योंकि प्रकृति जड़ है माया जड़ है उस प्रकृति के परिणाम अतः बुद्धि आदि एवं इंद्रियों को स्वयं प्रकाश अद्वितीय आत्मा सदा प्रकाशित करता बुद्धि को भी वही प्रकाशित करता है इंद्रियों को प्राणों को सबको को प्रकाशित करता अर्थात आत्मा प्रकाशक है इनको प्रकाशित करने और बुद्धि आदि प्रकाश्य है प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होने वाले पदार्थ वह स्वयं प्रकाश आत्मा जड़ बुद्ध आदि से कभी भी प्रकाशित नहीं होता है जैसा घट के द्वारा दीपक प्रकाशित नहीं होता है। जड़ चेतन को प्रकाशित नहीं कर सकता आत्मबोध काल में भी आत्माकार वृत्ति से केवल आवरण भंग ही होता है ना तो वृत्ति उस आत्मा को प्रकाशित नहीं करते इसलिए वहां वृत्ति व्याप्य माना है फल व्याप्य नहीं वृत्ति व्याप्य का काम कितना ही आवरण को भंग करना अज्ञान को हटाना प्रकाशित करना नहीं आवरण को भंग ही होता है आत्मा स्वयं प्रकाश है इसलिए उसे जड़ बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते जैसे चिमनी तेल तथा बाती आदि संयोग से उत्पन्न हुआ जो प्रदीप है दीपक है चिमने आदि को भी प्रकाशित करता है चिमनी भी उसे प्रकाशित हो रहे घट आदि भी इससे प्रकाशित नहीं होता है किंतु चिमने आदि के द्वारा दीपक प्रकाशित नहीं होता तो दीपक के द्वारा चिमने आदि प्रकाशित हो सकते वैसा ही वेदांत श्रवणादि साधनों से अथा श्रवण मनन निद्यासन ब्रह्माकार वृत्ति उसी का नाम अखंडाकार वृत्ति उसी को कहा ज्ञान उत्पन्न होती है उस वृत्ति में स्वयं प्रकाश आत्मा भाषित होता है क्यों उस अखंडाकार वृत्ति ने चैतन्य में पड़ा हुआ मूल अज्ञान है आत्मा में पड़ा उसको नष्ट करता है अज्ञान नष्ट होते हुए भान होने लगता है और अज्ञान भी नष्ट होगा साथ साथ में वृत्ति भी नष्ट होगी उसी से वृत्ति की स्थिति का भी भान होता है उस वृत्ति में आत्मा का भान होता है और उस वृत्ति का भी प्रकाश उस आत्मा से होता है इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है वो स्वयं प्रकाश आत्मा ही हर एक व्यक्ति का स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए अर्थात प्राप्त प्राप्ति जानने के लिए अनुभव करने के लिए कुछ प्रयत्न आवश्यक है उसमें पड़ा हुआ आवरण है क्योंकि मल विक्षेप आवरण के कारण अनुभव नहीं हो रहे उसके लिए पहले निष्काम कर्म उपासना उसके बाद वेदांत का श्रवण तभी जाके तीनों मल तीनों दोष निवृत्त होने पर स्वयं प्रकाश जो प्रकाशक है चैतन्य स्वरूप है सत्य स्वरूप है उसका अनुभव होने लगता है अतः अनुभव होने का मतलब अनुभव स्वरूप निश्चित हो जाता है। वही मैं हूँ वही मेरा स्वरूप है ये तभी संभव है शुद्ध अंतकरण के द्वारा शुद्ध मन के द्वारा विचार करने से ही संभव है इसलिए हाँ विचार के लिए आत्मबोध का निरूपण कर रहे आचार्य जी ओम शांति शाति शाति